संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व बृहस्पति का युधिष्ठिर को अन्नदान और अहिंसा धर्म की महिमा बताना युधिष्ठिर ने पूछा ब्रह्मन अब मैं धर्म का परिणाम सुनना चाहता हूँ कौन से कर्म करने पर मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है बृहस्पति जी ने कहा राजन जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अधर्म के वश में हो जाता है और उसका मन धर्म के विपरीत मार्ग में जाने लगता है इसलिए उसे नरक में गिरना पड़ता है जो मोहवश अधर्म बन जाते पर पीछे से पश्चाताप करता है उसे चाहिए कि मन को वश में रखकर फिर कभी पाप का सेवन न करे मनुष्य का मन जो जो पाप कर्म की निंदा करता है तो तो उसका शरीर उस अधर्म के बंधन से मुक्त होता जाता है यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मणों से अपना पाप बतला दे तो वह उस अधर्म के कारण होने वाली निंदा से शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है मनुष्य अपने मन को स्थिर करके जैसे जैसे अपना पाप प्रकट करता है वैसे ही वैसे वह उससे मुक्त होता जाता है अब मैं दानों का वर्णन करता हूँ सब प्रकार के दानों में अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है अतः धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सरल भाव से पहले अन्न का ही दान करना चाहिए अन्न मनुष्यों का प्राण है अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न के ही आधार पर सारा संसार टिका हुआ है इसलिए अन्न सबसे उत्तम माना गया है देवता ऋषि पितर और मनुष्य अन्न की ही विशेष प्रशंसा करते हैं राजा रंतदेव अन्न के ही दान से स्वर्ग लोग को प्राप्त हुए थे अतः स्वाध्याय परायण ब्राह्मणों को प्रसन्न चित्त से अन्यो न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए जो मनुष्य दस हजार ब्राह्मणों को भोजन कराता और सदा योग साधन में संलग्न रहता है वह पाप के बंधन से छूट जाता है तथा उसे में नहीं जाना पड़ता के के ब्राह्मण ब्राह्मण भिक्षा से अन्य लाकर यदि विप्र को दान देता है, है। तो इस लोक में सदा सुखी होता है। जो धन का न करके न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने बाहुबल से प्राप्त किया हुआ अन्न वेद वेदता ब्राह्मणों को शुद्ध एवं समाहित चित्त से दान करता है वह उस अन्न दान के प्रभाव से अपने पूर्वकृत पापों का नाश कर डालता है यदि यदि खेती से से अन्न पैदा करके उसका छठा भाग को दान कर देता है, है। तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध भी प्राणों की परवाह न करके कठोर परिश्रम से कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणों को दान करता है तो पाप से छुटकारा पा जाता है जो किसी प्राणी की हिंसा न करके अपनी छाती के बल से पैदा किया हुआ अन्न विप्रो को दान करता है वह कभी दुख के दिन नहीं देखता न्याय के अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेत्ता ब्राह्मणों को हर्ष पूर्वक मनुष्य अपने पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है अन्न ही बल की वृद्धि करने वाला है अतः इस संसार में अन्न का दान करने वाला मनुष्य बलवान होता है और सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय देकर समस्त पापों से छूट जाता है दाता पुरुषों ने जिस मार्ग को प्रवृत्त किया है उसी से विद्वान पुरुष भी चलते हैं अन्न दान करने वाले मनुष्य वास्तव में प्राण दान करने वाले हैं उन्हीं लोगों से सन, सनातन धर्म की वृद्धि होती है मनुष्य को प्रत्येक अवस्था में न्यायतः उपार्जित किया हुआ अन्न सत्पात्र को दान करना चाहिए क्योंकि अन्न ही सब प्राणियों का परम आधार है अन्नदान करने से मनुष्य को कभी नरक की भयंकर यातना नहीं भोगनी पड़ती अतः अन्न का का सदा करना चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक को को उचित है कि वह पहले ब्राह्मण भोजन करा कर भोजन कराकर पीछे स्वयं करने प्रयत्न करे तथा के द्वारा दिन को सफल बनावे जो मनुष्य वेद धर्म न्याय और इतिहास के जानने वाले एक हजार ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह नरक और संसार चक्र में नहीं पड़ता इस्लोक में उसकी सारी कामनाए पूर्ण होती है और मरने के बाद वह स्वर्ग में सुख भोगता है राजन अन्नदान सब प्रकार के धर्मों और दानों का मूल है इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अन्नदान का महान फल बतलाया है युधिष्ठिर ने पूछा भगवान अहिंसा भेदोक्त कर्म ध्यान इंद्रिय संयम तपस्या और गुरुशुषुता इनमें से कौन सा कर्म मनुष्य का विशेष कल्याण कर सकता है बृहस्पति जी ने कहा भारत ये सभी कर्म धर्मानुकूल होने के कारण कल्याण के साधन हैं। अब मैं मनुष्य के लिए कल्याण के सर्वश्रेष्ठ उपाय का वर्णन करता हूँ जो मनुष्य अहिंसा युक्त धर्म का पालन करता है वह काम क्रोध और लोभ रूप तीनों दोषों का त्याग करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है जो अपने सुख की इच्छा से अहिंसक प्राणियों को दंडों से पीटता है वह परलोक में सुखी नहीं होता जो मनुष्य सब जीवों को अपने समान समझकर किसी पर प्रहार नहीं करता और क्रोध को अपने काबू में रखता है वह मृत्यु के पश्चात सुखी होता है जो संपूर्ण भूतों का आत्मा है, अर्थात सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है तथा जो सब भूतों को अपने में स्थित देखता है उस गमना-गमन से रहित ज्ञानी की गति का पता लगाते समय देवता भी मोह में पड़ जाते हैं जो बात अपने को अच्छी न लगे वह दूसरों के प्रति भी नहीं करनी चाहिए यही धर्म का लक्षण है। है। मनुष्य कामना से प्रेरित होकर ही इसके विपरीत करता है। मांगने पर देने और इनकार करने से सुख और दुख पहुंचाने से तथा प्रिय तथा अप्रिय करने से पुरुष को स्वयं जैसे हर्ष शोक का अनुभव होता है उसी प्रकार दूसरों के लिए भी समझे जैसे एक मनुष्य दूसरों पर आक्रमण करता है तो अवसर आने पर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं इसी को तुम अपने लिए धर्म अधर्म के संबंध में समझो अर्थात धर्म से से सुख और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है ऐसा निश्चय करो वह संपायन जी कहते हैं जनबेजय धर्मराज राज्य से इस प्रकार कहकर परम बुद्धमान देव गुरु जी उस समय हम लोगों के देखते देखते स्वर्ग को चले गए